किसी कारण से अपनी प्यारी, प्यारी बेगम से नाराज हो गए और उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने उस बेगम को अपने महल से निकल जाने की आज्ञा दे दी उस हु को सुनकर बेगम ने बादशाह को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार जब बेगम ने देखा रोने और गिड़गिड़ाने से काम बनने की बजाय और बिगड़ने की संभावना अधिक है तो उसने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही उचित समझा अपने नौकर को आवश्यक सामान बांधने की आज्ञा देकर बेगम बादशाह के सामने चलते समय माफी मांगने गई। बाशा ने अपनी आज्ञा में परिवर्तन नहीं किया और वह बेगम से बोले तुम अपनी सबसे प्यारी वस्तु को लेकर महल से शीघ्र ही चली जाओ लाचार होकर बेगम अपने मायके जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसी वक्त उन्हें बिरबल की याद आई और उन्होंने तुरंत ही बिरबल को बुलवाया जैसे ही बिरबल आए बेगम ने सारी बातें उन्हें कह सुनाई और उनसे बादशाह को प्रसन्न करने वाली तरकीब बताने की प्रार्थना की बिरबल उन्हें आवश्यक बातें बताकर वापस चले गए अब बेगम का माल इसबाब गाड़ियों पर लादा जाने लगा और बेगम के लिए पालकी सजाई गई। महल छोड़ने से पूर्व बेगम फिर बादशाह के पास आई और आंखों में आंसू भर कर बोली जहाँ पना जब आप मुझे हमेशा के लिए विदा कर ही रहे हैं तो आज मेरी एक अर्ज मंजूर कर लीजिए आपकी दासी आज चलते वक्त अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती है अब न जाने कब ऐसा मौका मिले बेगम के विनित स्वरों को सुनकर बादशाह पिघल गए और उन्होंने उसे अनुमति दे दी फिर क्या था बेगम ने बादशाह को एक गिलास बढ़िया शरबत प्रेम पूर्वक पिला दिया शरबत पीकर बादशाह बेसुध हो गए बेगम ने अवसर पाकर बिरबल की सलाह के अनुसार एक, एक पालकी, पालकी पर बादशाह बादशा को सुलाकर और दूसरी में स्वयं बैठकर अपने, अपने मायके का मार्ग लिया वहां पहुंचकर बादशाह को बढ़िया पलंग पर सुलाकर वह उनके पास ही बैठ गई। रात भर का सफर और साथ ही बादशाह की रखवाली के कारण बेगम, बेगम की रास्ते, रास्ते में नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए उनकी झपकी लग गई। जब, जब बादशाह बादशा का नशा कुछ कुछ उतरने लगा तो उन्हें अपने आप को बेगम, बेगम के साथ एक अपरिचित स्थान में देखकर बड़ा विस्मय हुआ बादशाह के जगाने पर बेगम की भी नींद खुल गई और वह बैठकर बादशाह को पंखे ऐसी हवा करने लगी। बादशाह ने बेगम से पूछा मैं कहाँ हूँ बेगम ने उत्तर दिया जहाँ पना आप अपनी ससुराल में हैं। बादशाह ने पूछा यहाँ मैं कैसे आ गया बेगम ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया हुजूर, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं अपनी सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु को लेकर महल से चली जाऊँ मैं कसम खाकर कहती हूँ कि दुनिया में आपसे ज्यादा प्यारी वस्तु मेरे लिए कोई और नहीं है इसलिए मैंने आपको ही अपने साथ लाना उचित समझा बेगम के प्रेमपूर्ण वचनों से बादशाह का गुस्सा एकदम शांत हो गया और उन्होंने बेगम का कसूर माफ कर दिया वापस आकर बेगम ने बिरबल को बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद दिया और साथ ही जवाहरात भेंट में दिए अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी सबसे अधिक प्यारी वस्तु वाचक स्वर भारती परिमल।